शांति शांति शांति तो यहाँ यहाँ तक विचार हुआ था पराविद्या का ही प्रकरण है किंतु सृष्टि के द्वारा पराविद्या के ऊपर ले जा रहे है अर्थात सृष्टि को लेकर और उसे उपलक्षित पराविद्या का विषय अक्षर के ऊपर ले जा रहा है सारी सृष्टि जो हो रही मूलतः वो अक्षर ही कारण है हाँ बाद में उपाधि के द्वारा धीरे धीरे लागू मूल तो वही है अधिष्ठान के बिना कुछ संभव तो आता है ना सर्वम खल विद्रह्म जी नाम रूप आत्म सर्वम खल ब्रह्म बता रहे हैं वे खलु वहाँ तो है आध्यात् समाधिकरण तो ऐसा तो दो ही समान है ना मुख्य रूप से मुख्य समाधिकरण अथवा बाधायाम अथवा उसको चार में माना है मुख्या दो विश्लेषण के चार अधिक समाधिकरण माना हैम समाधिकरण और अभेदेन अभे मुख्य हो, हो गया जैसा बाधायाम समानाधिकरण हो गया नहीं जो आध्यासिक समानधिकरण हो गए इदम चलो साइलेंट रंगम रजतम इदम रजतम है ना ये आध्यासिक समानधिकरण इदं, है इदम इदम है ऋषिकांश है और रजत है आरोपित है बनेगा नहीं ना समाधिकरण तो अध्यासों के समानाधिकरण हो, हो गए उसी प्रकार राष्ट्र में सर्वम खलुदम ब्रह्म ये सारा जगत और ब्रह्म का समाधिकरण कैसा बनेगा एक तो चेतन है एक तो जड़ है एक कल्पित है एक अधिष्ठान है, है समाधिकरण बनेगा ही नहीं समान है समानाधिकार और स्थान पुरुष है ना ये बाधायाम समाधिकरण है स्थान पुरुषाणु को बाध करके पुरुष होगा या पुरुष को बात करके स्थान होगा इसको बाधायाम में माना है स्थान पुरुष आओ, जगत में भी नाम रूप बात कर लें तो नहीं वो पार... तो दो करने से बाधाया जाएगा दो है ना जहाँ और मुख्य मानते तभी ये सब बाद चार किया उसका विशेष रूप से चार आध्यासिक समान इधम रजतम सर्वम खल विदम ब्रह्म दृष्टान्त में इधम रजतम एयम सर्पा इधम रजतम तो भ्रांति ज्ञान है ना नहीं अध्यासिक समान है ना अध्यास है ना में रजत का अध्यास है ना हाँ। समाधिकरण बोलते समान विभक्ति प्रयोग हो रहे है ना जी इधम में जो है इधम और रजत का हो रहा है देखिए हाँ। दो अर्थो समाधिकरण का मतलब एक अधिकरण जिसका हो हाँ, एक, का? हाँ, नहीं, एक ही अधिकरण में जो रहता है वो समान अधिकरण हाँ। जैसा हमारा सबका है ना समान अधिकरण हो गए सब एकाधिकरण और समान विभक्ति का नाम एक माना जाता है दोनों का विभक्ति समान हो तभी भी माना जाता तो दो हो गए विभक्ति समान हो तभी भी समान मानते हैं मानता है जी। वो एक अधिकरण में जितने भी बेटे हैं सब समान जैसे ये समानाधिकरण है जी। समान है अधिकरण जिनका जी। समान जी। तो यहां इदम और रजतम जी। समान विभक्ति है और सर्वम खलु खलुदम ब्रह्मा समानाधिकरण है बनेगा नहीं दिन रात्र अंतर है तो इसलिए वो आध्यासिक है और दो मानते हैं उनमें बाधाएम हो जाएगा दो ही मानते है ना है और और विशेषण तो ये हो गया। और बाद हो गया बाद गए उसमें उसमें पुरुषा कैसे करेंगे का बाद किया पुरुष का बाद होकर बोध हो, हो रहे ना पुरुष को बाद किया उसके बाद रुवा स्थान पुरुषोवादम रजाता में आपको समझे नहीं इधम राज पुरुषोवा संशय ज्ञान होगा उसमें एक का बात करके वहाँ स्थान होता है ज्ञान सीधा पुरुषो हो रहे तो पुरुष का बात करके स्थान उत्पाद तो हो रहा है ज्ञान नील नील विशेष हो गया देखिये यहाँ नील घट प्रयोग करते घट नील नहीं होगा नहीं नील विशिष्ट घट घट विशिष्ट नील घट विशिष्ट नील नहीं होगा नहीं क्योंकि नील विशेषण है जी, और घट हुआ विशेष तो वहाँ आपको नील घट में क्या हुआ नील और घट से एक अतिरिक्त भान हो रहा है आपको वैशिष्टत्व हा, संबंध हाँ उसी का नाम वैशिष्टत्वि तो यद्यपि वहाँ अंदर नहीं दिख रहे नहीं। तो नील विशिष्ट घट बोध हो रहा है तो वैशिष्टत्व कहाँ से आ गया नील और घट के बीच का जो संबंध है ना वो वैशिष्ट वैशिष्टत्व बोलते सम्बन्ध घटकत्व वैशिष्टत्व लक्षणिक है संबंध घटकत्व वैशिष्टत्व संबंध घटक है वैशिष्ट तो संबंध किसको कहते विशिष्ट बुद्धि संबंध का लक्षण के दिष्टत्व दो में रहता है दो में रहकर और विशिष्ट बुद्धि का नियमन करता है जैसा घट है भूतल संयोग न घटा घट भूतल में रह रहे संयोग से दो में रहता हुआ विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता, होता है वो संबंध मान और संबंध घटक तो होता है तो वैशिष्टत्व होता है तो वैशिष्ट्य होता है यहाँ विशेषण आना ही पड़ेगा तो इसीलिए यहाँ देखिए नील घट में नील है घट दो शब्द दिख रहे हैं, किंतु बीच में एक संबंध छुपा है उसमें ऐसे पिता और पुत्र एक संबंध चुपा है क्या जन और गुरु और शिष्या विद्या संबंध संबंध है, नहीं विद्या संबंध में मंत्रव्य विद्या विद्या मुख्यमान है तो वो संबंध आता है न? तो इसीलिए विशेषण विशिष्ट हो गया न? और अभेदेना कही तो मुख्य तो बोल तो तदेव तम जो तत् है वही तो में तम है तत्ता जाता है या तत्विशिष्ट तम नहीं तो अभेदेना तदेव तम तमेव तत्व यह समानधिकरण माना है ऐसा माना है इसलिए यहाँ सब या तो आध्यात् समानधिकरण लीजिए या तो लीजिए, उसके द्वारा समझा रहा है दोनों है यदि केवल दो ही समानधिकरण जो मानते हैं, उस अवस्था में वहां बाधायाम हो जाएगा दो, तो, तो बता रहा हूँ प्रसिद्ध है शास्त्र में दो ही मानते एक बाधायाम समाधिकरण एक मुख्य समाधिकरण है। उस में वो किंतु विवेचन किया बुद्धि माने भगवान जब भ्रांति की पंक्ति हम कहते हैं तो यहाँ पर जो है दो ही जो मानते है ना मुख्य रूप से हाँ। रणायाम हाँ। समान तो, तो हो जाएगा ना नहीं मुख्य समाधिकरण हाँ। उस अवस्था में आपको रह जाता बात करके आपको कहना पड़ेगा सर्प का अधिष्ठान से जो संबंध मानेंगे तो बात करके मानेंगे हाँ। बात करके ये दोनों अभेद मानते ऐसा मानते स् को भी ये दोनों एक में आएगा ये दोनों समान अधिकरण मानेंगे जहाँ भ्रांति ज्ञान होगा वो विशेष विवेचन किया मगर दोनों में अंतर अब दो मानते क्या करेंगे आप यहाँ दो ही मानते है बाधायाम और मुख्या तो इसलिए बात करके ही मानते जो भगवान ये पंक्ति है सर्वम खलु इदं, ब्रह्म इसमें तो मानना पड़ेगा ना नहीं नहीं इसमें भ्रांति थोड़ी हो रही है शुर्टी को। शुर्टी को थोड़ी भ्रांति भ्रांति नहीं, नहीं होने पर ज्ञान है श्रुति को भ्रांति नहीं है हम लोगों को बता रहे है हाँ तो बात करके नहीं से हम लोगों की दृष्टि से एकदम रजतम कहने से तो भ्रांति ज्ञान है हमारे दृष्टि से, से वो अध्यासिक हो जाएगा जगत हाँ, नाम रूपाया बोलना पड़ेगा जगत का बात करके श्रुति बोल रहे वो तो है रज्जु सरपंच है ना ये तो अनुवाद करके बोल रहे हो अनुवाद कर रहे अनुवाद मतलब जानते हुए जो बोलते हैं ना अनुवाद माना जाता है तो इसलिए इसीलिए तो, तो हो। होगा आरोप किया है ना उनका अनुवाद करके श्रुति बोल रहे अनुवाद करते है ना जैसा अनुवाद इसीलिए कोई दोष नहीं श्रुति को भ्रांति नहीं ऐसा मान दीजिए वासुदेव सर्वम वहाँ उठाया है मामातिकार ने यही तर्क दिया ये अज्ञान किसमें आश्रित रहता है जीव में मानते हो जी और ईश्वर में अज्ञान नहीं होता ब्रह्मा में यदि ब्रह्मा में अज्ञान है तो ब्रह्मा भी अज्ञानी होना चाहिए बाकी सब जो अज्ञान किस में रहता है हम लोग वेदांत मुख्य सिद्धांत ब्रह्म में अज्ञान है ये मानते हैं तो वो जो कहते हैं ब्रह्मा में यदि अज्ञान तो उनको अज्ञान मानना पड़ेगा तो इसलिए जीव आश्रित वो कहते हैं अज्ञान कोने मात्र से नहीं अज्ञान को जान रहे इसलिए ब्रह्म में अज्ञान तो वह अपत नहीं अज्ञान रहने मात्र से वो अज्ञान नहीं कर सकते अज्ञान रहने मात्र से वो अज्ञाने नहीं है तो समझने के लिए नहीं नहीं अज्ञान का आश्रय मानना पड़ेगा ना तो ज्ञान अज्ञान सबका आश्रय वही है इसलिए समाधान किया ब्रह्म अज्ञान्य नहीं है बस वो अज्ञान का ज्ञाता है उसका प्रकाश इसलिए इसलिए वो अज्ञान नहीं मानते आता आश्रय ब्रह्मा में अज्ञान है ब्रह्मा को विषय कर रहे हैं दोनों ब्रह्म को, को आवरण और दोनों मान है दोनों विषय करते जैसा जल में आश्रित है काय जल को ही आवृत कर रहे हैं जल से उत्पन्न हुआ जल में आश्रित है काय जल को ढका इसी प्रकार ब्रह्म को जीव आश्रित नहीं जीव तो बाद में आ गया हम जब ज्ञान अज्ञान बाद होगा होगा होगा तो जीव का ब्रह्म का को ना? <laughs> ए, ए ब्रह्म ना इनको एक दिन बोल दिया था। जीव और ब्रह्म तब तक है जब तक हमारे अंदर जीव भाव है तब तक ईश्वर है आ, जिस समय जीव भाव समाप्त तो हो ईश्वर भी समाप्त हो ईश्वर है ही नहीं दोस्तों जब लागे तक अपेक्षाकृत हमारे में जीव भाव है तब तक ईश्वर है जीव भाव समाप्त होने के बाद आपको जो पांच नहीं रहेगा एक ही हो जाएगा ना ना बोल देता ना पांच शांत है ना सभी जीव तो उसमे एक ही उसमें एक ही रहेगा सारा समाप्त हो होगा वो नहीं रहेगा इसलिए माना है ईश्वर को भी जीव नहीं सृष्टि के एक प्रकार ईश्वर को इस मान दिया बस अपने साधना सदन के पुरीजी थे ना हाँ। वो बोलते हैं ईश्वर है। हाँ तो है? तो है ऐसी बात नहीं मानना भी पड़ेगा हाँ। भी है, जब तक हम वेद जीव भाव है, है तक आपको मानना ही पड़ेगा नियामक मानना पड़ेगा करके जिस समय आप जीव भाव समाप्त हो कोई मानने को आपने अब आप अपने मान्य छोड़ना कोई जरूरत ना अपने छोड़ जाएगा जीव भाव है ईश्वर पता चलिए तो इसीलिए यहाँ चाहे तो बाधाया मान लीजिए अथवासिक समान अधिकरण उसको लेकर यहाँ समझा रहे मंत्र हुआ था ना आध्या समान अधिकरण में ठीक बैठ इसमें भी स्वती है जी ठीक है क्यूँकी सूची का दृष्टि यह भले ना हो अनुवाद में भी माना है अनुवाद किया जाता है न कभी कभी जैसा बहुत जगह में उठाए है तो ये श्रुति जैसा अग्निर्वय हिमाशज ऐसा आया है तो अग्निर्वय हिमाचय है श्रुति है जी। तो प्रमाण से प्रसिद्ध है दूसरे श्रुति क्यों मतलब अनुवाद करके बता रहे श्रुति का अनुवाद अर्थवाद में एक अनुवाद है ना भूतार्थवाद है अनुवाद है स्तुत्यर्थवाद तीन अर्थवाद है ये है अनुवाद अनुवाद मान जो लोग प्रसिद्ध है ना वैसे है वो लोक प्रसिद्ध अनुवाद करके बोल रहे नहीं, नहीं। निश्चय ही हाँ तो वो फिर भ्रांति नहीं कोई आपत्ति नहीं करेगा नहीं श्रुति जैसा लोगों का अनुवाद करके निश्चय ही सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है ये तो सामान्य लोगों का निश्चय नहीं ये तो ज्ञान ही बता रहे तो भी उसमें अनुवाद है ना भ्रांति अनुवाद कर रहे हैं केवल भ्रांति है ना नहीं अनुवाद करने में कोई आपत्ति नहीं माना है उसको तो इसीलिए हा मंत्र हुआ था छठवा मंत्र हुआ था ना हाँ, वो चंदे तस्मादा सामयजों दीक्षा दीक्षा यज्ञाश्च यदि क्रतवो दक्षिण संवत्सर चाजमा लोकम्रवते यूर मंत्रकर्तन मतलब नियताक्षर मतलब नियताक्षर जिसमे होता है उसको ऋग्वेद कहता है मतलब उसमें जो पाद है ना उसे नियमित अक्षर रहा उनके मंत्रों को नियमित अक्षर के और ऋचा और साम का मतलब है बताया पांच भक्ति को अथवा साप्त भक्ति तो उसमें भक्त बोलता अवयवा जैसा आता है लोकेशु पंचविधा शाम उपास में आता है लोकेशु यही बात चल रहा था एक बार मुझे याद है हरिद्वार में जाने जाने मैंने तो बृहत के लिया था दूसरा एक महात्मा थे उन्होंने छांदो के लिया था तो ओंकारेश्वर वाले स्वामी जी थे रामानंद वो लेटे लेटे पूरा सुनते थे मुझे जो करके आ गया तो मेरे से ये पूछा तो लोकेशु सप्ताह सामो उपास है इसका क्या अर्थ है मैंने कहा ये जो हंकार आदि में लोक दृष्टि करके उपास अर्थ क्या तो देखिये विभक्ति क्या बोल रहे हम लोकेशु लोक में पांच प्रकार की लोक में दृष्टि करके सप्ताह में है ना तो लोक में दृष्टि किया जाता है विभक्ति के अनुसार किंतु नहीं पंचा सामा में लोक दृष्टि करना और विभक्ति व्यक्त करना पड़ता है अच्छा हाँ तो मैंने कहा ठीक बोल रहे हो तो ऐसे क्यों मैंने बोला साम का प्रकरण है तो लोकेश है ना उसका लोक का प्रकरण नहीं साम का प्रकरण में लोक दृष्टि करना तो उसके बाद जो क्लास ले रहे थे वो तो वो आ गया उनको बोल दिया थोड़ा भाष्य दे के जाओ उन्होंने कहा स्वामी भाष्यकार को भी थोड़ा अवलोकन करो और लोकेश विभक्ति के अनुसार नहीं चलेगा विभक्ति बोल रहे लोक में पांच प्रकार की सामों की दृष्टि करो यह अर्थ होता है माने सब देखना पड़ता है पूरा प्रसंभ प्रसंग भाष्य कर में उठाए ये प्रसंग है शाम का है तो शाम में दृष्टि करना तो लोकेश को इसलिए विभक्ति व्यत्यय करना पड़ता है इसलिए सूती का नाम यही है ना करतुम अकर्तुम अन्यता करतुम वक्तुम स्वतंत्र है वेद कभी, कभी पद प्रयोग करती है कभी आत्म ने पद प्रयोग करती है कभी पद करती है जैसा वहाँ बृहदारने में पादासे को पाजस्य प्रयोग किया अच्छा। अश्वश्य पाजष्य तो बादशाह कहने पाजस्य पादश पाद को पाजश प्रयोग कभी विभक्त प्रयोग करते है तो इसलिए एक सूत्र है पाणिनि जी का वित्तीय बहुलम करके छंदशी बहुलम बहु वेद में है ना करने भी, करने भी भी वो छंदशी बहुलम चल जाता है और वहां सकेति सकेत कैसे बने वो वो नहीं नहीं नहीं सकेति नहीं बनता नहीं, नहीं सकेत नहीं बनता वो, आ, वो ये से वो प्रग्रिया संज्ञा होती है गुण नहीं हुआ नहीं होना चाहिए प्रग्रिय संज्ञा होती है प्लतु प्रग्रिया संबोधन है दूरा धूतेचा संबोधन में हुआ प्रग्रिय संज्ञा होती है सूत्र है और पुत्रे तन्मयतया पुत्राति पुत्र संध्या नहीं होता है वो प्रगृह संज्ञा जहाँ होती है ना प्रकृति मतलब जो स्वरूप जैसय वैशय जो सूत्र है प्लृत प्रग्रिया अतिनित्यम सूत्र है वो प्रकृति भाव करता है प्रकृति बोल दो जय है वैसा संध्या नहीं होता दीर्घ में भी नहीं होता है ना दीर्घ नहीं ये सूत्र जो है ना प्रग्रेस प्रग्रेस आ, तो संज्ञा और जा होती संज्ञा वही जैसा विष्णु ईहा गंगे अमु इत्यादि है ना नहीं वो सूत्र बात करता है इसलिए पुत्रेति में भी नहीं होता है तो वहाँ किंतु एक ये है अपना श्रीधर स्वामी जी ने उन्होंने आरस्य प्रयोग किया देखिए वेद जो बोलता है वो छांदस प्रयोग होता है ऋषि जो बोलते हैं वो आर्स्य प्रयोग मानते हैं तो इसलिए आर्स्य प्रयोग करके श्रीधर स्वामी ने किया किंतु तो जगन्नाथ भट्टो दीक्षित ने है ना तो खंडन किया उसको भट्टो दीक्षित ने तो श्रीधर स्वामी ना आरस्य प्रयोग हुई थी अज्ञानत्पात वो तो ठीक नहीं सूत्र घटा दिए विकल्प से कर दो इसलिए भट्टो बहुत बड़े विद्वान हो गए ना सिद्धांत कमोदी के उसकी आती है कहानी कुछ क्यों बोलते कुछ लो, बास लगे रहते थे व्याकरण में पूरे कभी भी देखे उसमें लगे रहते थे हर समय तो उसके पिताजी हैं शिवजी के भक्त थे वो बोलता रहे कम से कम एक दो बार मंदिर में तो जाओ भगवान के पास तो बोला मैं एक बार जाऊँगा ऐसे करके टालते थे एक ही बार जाऊँगा तो करते करते बहुत साठ साल हो गए थे तो उनका तो एक बार कहा अभी कम से कम साठ साल हो गए साठ साल बहुत मानते पूरा बदल गया ना पर एक समर प्रभाव विभाव साठ है ना साठ ही मानते प्रभा विभवा है ना समर है ना साठ समी समर के बाद नया जन्म मानते इसलिए साठ साल बहुत बनाते तो उन्होंने कहा आपके साठ साल हो गए कम से कम एक बार जाओ मंदिर में तो कहा पिताजी जाऊंगा मैं सदा के लिए जाऊंगा ऐसा कहा दिया गए भगवान को जल चढ़ाए तो बस चढ़ाते शिवा करके बस वहीं जा समाचार आ गए पिता को आ रहेगा तभी समझ गए वैसे ऐसी खंडन किया था श्रीधर स्वामी भी तो बहुत बड़े उनको भी तो बहुत श्रीधर सारे नरसिंह को उपासक आ, है ना उनके लिए उन्होंने ऐसा कह दिया नहीं वो गलती है ना गलती में क्यों है ना तो तो क्योंकि सूत्र लग रहे हैं ना तो बनाया इसलिए उसको हाँ मतलब सूत्र लग रहे हैं ना इसलिए बोल रहे ना आधार दबिया ऐसे कहा इधर स्वामी ने उत्तम ना, ना धर्तव्य सीधर स्वामी ने जो कहा दिया ना उसको तो नहीं क्यों, क्योंकि वो सिद्ध के लग जाता सूत्र से बन जाएगा एक विकल्प करता है वो एक पक्ष में बन जाता है वो चलता है विद्वान की बुद्धि बटो ये दीक्षित को खंड को जगन्नाथ पंडित ने गंगा लहर लिखी है ना मनोहर को करके उसको उनको दोष उठाए इतने ये दोष है करके ऐसा चलता है तो इसलिए जहाँ वेद में जो आता है ना उसको कहा छंदस और ऋषियों ने जो प्रयोग करते है उसको आर्ष प्रयोग कराते इसका मतलब वो नहीं जानते बोल के नहीं जानते हुए वेद इसलिए वहाँ पाणीचू सूत्र बनाना पड़ा छंदसी बहुलम व्यत्तेर भम दो सूत्र है वेद के लिए छंदसी बहुलम बनाया और इधर व्यक्तिर भम हम लोग भी प्रयोग करते अहम हरिद्वार गच्चती तो नहीं हम लोगों के लिए वो सूत्र नहीं हम लोग वही नहीं कर सकते ये बोलेंगे तेरह हम लोगों के लागू नहीं वो सर्वज्ञ कल्प है अथवा सर्वज्ञ के लिए सूत्र है उनके लिए सूत्र है सर्वज्ञ हो अथवा सर्वज्ञ कल्प हो उनके लिए सूत्र है। हम लोग ने गलत बोल दिया ये सूत्र है नहीं चलेगा उसके लिए नहीं ये सूत्र उनके लिए नहीं यही बता रहा तो सा ये हो गया ऋचा शाम वही पांच भक्त आ, आम हरिद्वार गच्छा हाँ, राम हरिद्वार गचति हाँ, सा गेंगे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, नहीं तो करने पर भी उनके लिए जानते हुए कभी का प्रयोग क्योंकि वहाँ है ना सर्वे शब्द सर्वे वाचक सर्वे शब्द सर्वे वाचक ऐसा नहीं सारे शब्द सबको वाचक है ये नहीं ये बाधा नहीं उसको उसको ले कर तो चल सकता हूँ मैं कोई तो इसलिए बोल रहा है, ऋचा और शाम का मतलब वही पांचभक्ति की शाम हो अथवा साप्ताभक्ति भक्ति, भक्ति।, भक्ति बताता है हिंकार है प्रस्ताव है उद्गीत है प्रतिहार है निधन है भक्ति में दो बढ़ जाएगा बस इतना ही हिंकार है प्रस्ताव है एक आदि बढ़ जाएगा और उद्गीत है प्रतिहार उपद्रव और निधन ये साप्त भक्तिक साम है। और यजूं यजून्या अनियर हो गए गया, गया। जिसमें कोई नियत अक्षर है? नहीं रहेगा दीक्षा क्योंकि याग आदि से पहले है ना बचाकर रहेंगे रहे मौंजी बंधन आदि यज्ञों पर उठाने अथवा कुछ वहाँ स्तंडिला शयन आदि है दीक्षा लेके जमीन में कुशासन के सब होता है ये दीक्षा उत्पन्न और यज्ञ है अनेक प्रकार का यज्ञ से उपलक्षण याग भी लीजिए यज्ञ और याग स्रौत कर्म है याग स्मार्थ कर्म है यज्ञ गीता में देखे अनेक प्रकार के यज्ञ बता दें क्रतवो बहुवचन है क्रतु क्रतु क्रतवो क्रतु।, क्रतु और याग में थोड़ा सा अंतर है जिस याग में पशु बांधने के लिए स्तूप लगाते वो क्रतु हो जाता है चाहे तो उदुम्बर का हो अथवा खैर का हो क्या अलग अलग होता है पलाश का पलाश कभी आता है अपना अलग अलग फल किया तो इसलिए आदित्य वही उपा आता है तो वो क्रतु माना जाता है विशेष याद दक्षिणाश्चा दक्षिणा मतलब यज्ञ के बाद जो ऋतु भी वो दिया जाता है ब्राह्मणों को वो दक्षिणा है और यज्ञ से बहिर्भूत जो, जो जाता है वेद से दान वो दान हो गया संवत्सर जैसा अभी साधारण नाम का संवत्सर चल रहा है तो वैसा वो तो संवर्तर भी और यजमान यज्ञकर्ता कर्ता लोका लोका बोलते यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाला अलग अलग लोक साधारण लोक भी ले, ले भगवान नहीं, मुख्य रूप से हैं दो हैं ना आगे हैं ना सोम और सूर्य दे रहे हैं इसलिए स्वर्ग और ब्रह्मलोक अच्छा कार्य करेंगे क्योंकि यत्र सोमोपवते वो लोग हो गए कौन स्वर्गलोक स्वर्ग और यूर्य तपते वो हो गया अपना उसको उपलक्षण आदित्य मंडल हिरण्य गर्भ ले गर सूर्य है ना आदित्य को हिरण्य गर्भ ना वो ना तो मुख्य रूप से है और अन्य बीच में अवंतर विद्युत लोक है नक्षत्र ले सकते तो मुख्य यहाँ दो संकेत कर रहा सोमा शब्द के द्वारा स्वर्गलोक और यात्रा सूर्य तपति के द्वारा हिरण्य गर्भलोक तो में मतलब यहाँ दो मार्ग संकेत की दक्षिणायन और उत्तर आया तस्मात मंत्र में ना तस्मात तस्मात का पुरुषाद है पुरुशाद। पुरुशाद है, रिचा है मिल गया पुरुषाद हो गया उसी पुरुष से अक्षर पुरुष से अर्थ कर रहे नियताक्षरा पादावसाना नियताक्षर बोल तो जिसमें नियमित अक्षर है ऐसा समाप्त होने वाले नियत मतलब जिसका पाद नियत अक्षरों में जाके समाप्त होने वाले जैसे एक पाद में जितना अक्षर रहेगी दूसरे में भी उतनी रहेगी तीसरे में चौथे में उतनी रहेगी बोल तो बोल दो नियताक्षरा पादवसाना जिनके पाद नियमित अक्षरों में जाके समाप्त होने वाले कौन है जैसे गायत्री आदि गायत्री है ना तो गायत्री में नियत कहते से अक्षर है चौबीस अक्षर नहीं है तो ने करके चौबीस मिनट तो इसलिए जी जी तो तभी मानते हो भी इसीलिए अभी देखिए गायत्री मंत्र ना वो गायत्री मंत्र नहीं है तो सवित्रंत्री छंद वाला सावित्री मंत्र सूर्य नारायण का हाँ आदित्य मंडल अंतर है ना देवता तो इसलिए सावित्री मंत्र है वो ये भ्रादी को स्पष्ट कहा दिया एक होता है अनुष्टुप छाला सावित्री दो सावित्री एक अनुष्टुप छंद वाला वयम वेबोजन ऐसे करके आता है वो अनुष्टुप छाला मानते हैं और ये गा... हाँ, है। हाँ। तो गायत्री छंद वाला ये सावित्री वहां कहा दिया है जो इज्जो के समय में वो जो माणवक है उसके लिए गायत्री छंद वाला ही सावित्री का उपादेश करे और अपना अनुष्टुप छंद वाला सावित्री को उपादेश ना करें ऐसा है गायत्री बोल तो विषयान गायत्री ऐसा कारण क्या होने के हैं ना गया विषयान हाँ रूपलक्षण इंद्रिया उनसे रक्षा करते हैं ब्रह्मचारी को ये जो ब्रदर्ण गायत्री को उपासना है ना वहाँ की विषयान विषयां माणक मानव कम त्रायती हाँ विषयों से गयान बोलतो बाद में विषय इंद्रिया उन इंद्रियों से मानवों को रक्षा करते है मूल श्रुति ने किया है राधारण्य की श्रुति बाशक ने जो गायत्री उपासना है ना ब्राधारण की मूल में आया मूल में आया तो इसलिए गायत्री हो गई ये बता रहे हैं साम का अर्थ कर दे तो गायत्री आदि छंदो विशिष्ट मंत्र हो गया ये हो गया आपका ये अपना ये हो गया और उसके बाद आगे शाम का अर्थ कर देखे पांच भक्ति कम साप्त भक्ति साप्त भक्ति कम जिसमें पांच बोल तो भक्त बोल तो अवयव पांच अवयवा है जिन ऋचवों में उन ऋचवों का नाम है सामवेद तो मान तो बता है हिंकार है जी, प्रस्ताव है जी, उद्गीत है प्रतिहार निदन, और निधन अथवा सात आदि और उपद्रवा जोड़ दीजिए पांच ये और दो अथवा एक होता है स्तोबाक्षर स्तोबाक्षर कहते हैं अर्थरहित्व सती गीति बद्धत्व अर्थ रहित है जैसा संगीत सीखते है सारे गा मा पा क्या अर्था है कुछ अर्थ नहीं किंतु इसके बिना संगीत सीख ही नहीं सकते ये <laughs> जो सारे गामा के बिना कोई भी संगीत सीख नहीं सकते किंतु अर्थ तो कुछ है ही नहीं उसका <laughs> वैसे ही वहाँ हाउ इकार ये सब आता है हाउ हाउ हाउ से तो में आता है हम से तुम हम से तुम ऐसा करके आता है आ, वो तो उसमें है एक सेतु शाम आता है से तु स्तरा से तु साम है ये हाउ है इकार है आदि है ना ये स्तोभार है ये जिसमें रहेंगे साम तो साम का क्या पांच भक्ति को सात तो भक्ति को स्तोभार <laughs> जिसमें है ऐसा ऋषय में नाम है साम <clears throat> ये जूनसी का अर्थ करे देखिये अनियताक्षर पादा अवसानानि जिनके पादों का अंत नियमित अक्षर वाले नहीं है अनियत है, है। मतलब एक में में रहे तो दूसरे भी रहे दस भी रहेगा रहेगा नियमित नहीं नियत माने नियमित। नियत में, जैसे आट आट, में नियमित है हाँ। छह हो गया चौबीस है ना गायत्री में आठ आठ मानेगे ना तीन पाद चार पाद मानते चार पाद के अच्छा आठ करते दूसरा एक करते अच्छा। इसमें का क्या चांद चांदो में अच्छा। ब्रहण तीन और चौथा बात गए वो, वो करके भेद के मैं तो इसमें चार करके कर। अच्छा। ऐसे दिखने में ऐसे क्या तीन, तीन है परंतु चार करना पड़ेगा उसमें वो चतुर्भा स्वामी जी वो तीन करके वो परो दिवो दिदृश्य करके ब्रहण के में, में चार किया अक्षर का तो पाद है लेते है लेते समय मैंने के के करके में उसको अक्षर का चार पर्व दिवृश्य में देखें वहाँ गायत्री उपासना है ना छे छह अक्षर का चार पाद किया परमाम से गायत्री है वो अलग है देखिये वह, वहाँ वहाँ स्पष्ट गायत्री को बहुत वर्णन किया तीन पाद है विराटात्मक है गायत्री के परो रजा दद्रश्य है ना तो मतलब ये विराट से ऊपर जो प्रकाश माने मान है चौथा पाद परो दिवसी परो दिवा रजसे ऐसा है मतलब जो तो लोग से ऊपर दद्रश्य बोलते तो दीखती सी देखती नहीं है वो हिरण्य गर्भात्मक है तो बाद में वो गायत्री से प्रार्थना हे गायत्री तुम एक पदासी द्विपदासी त्रिपदासी चतुष्पदादि और अपदासी इनसे भी परे हैं आप पर ब्रह्मस्वरूपीणी ऐसा भेद किया है तो तीन पाद हो गए विराटात्मक और चौथा पाद है हिरण्य गर्भात्मक और अपद है पर ब्रह्मात्मक ऐसा माना है गायत्री को ब्रह्म रूप सिद्धि किया पूरा और जो गायत्री और श्री विद्या एक सिद्धि किया दो नहीं है भास्कराचार्य है ना में। तो सिद्धि दोनों को से <laughs> तो का चार अभी तीन मंत्र किया, का का किया तो ये बोल रहे अनियताक्षर पादसना वाक्य रूपाणी एवं त्रिविधा मंत्र इस प्रकार तीन मंत्र हो गए ना रिग एजु शाम उपालक्षण अतरव वेद भी लेजिए संकलन संक... है हाँ वो संकलन अतर्व ऋषि के द्वारा है तो मान्यता है भगवान शंकर जी ने स्वयं मान्यता दी है किंतु दक्ष प्रजापति ने नहीं मान्यता दी उनको दक्ष प्रजापति है ना उन्होंने नहीं मान्यता दी। दिया ऋषिकृत <coughs> है करके भगवान शंकर जी ने उसको मान्यता दिया था तो दक्ष प्रजापति जी छिड़ते थे ना शंकर जी से तो बोल तो हम नहीं मानेंगे और सनत कुमार को बोल तुम्ही मत मानो नहीं माने और शंकर जी के पास शास्त्रार्थ के लिए भेजा सनत कुमार जी गए थे तो उन्होंने कहा हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे आपको पूछना हो तो पूछो जो भी प्रश्न के शंकर जी ने उत्तर दिया तो भी वो नहीं मानते सरस्वती स्वयं माँ दीबा यदि बतावे तभी मानेंगे तो भगवान बोलते मैं क्यों बुलाऊं सरस्वती को तुम लोग बोलाओ <laughs> <laughs> तो सरस्वती को आह्वान करते तो प्रार्थना करते माँ जो शंकर जी ने जो दिया है सम्मान क्या इसके विषय पर जो शंकर जी ने यदि मान्यता दिया तो हम कुछ बोल नहीं सकते मेरे अस्तित्व है उनसे तभी उसको मान मान्यता हूँ किंतु भी दक्ष प्रजापति नहीं मान मानता इसलिए तीन ही विशेष किन्ते क्योंकि ब्रह्मा जी के चार मुख से निकले थे ना एक मुख से मन तो थोड़े फैल गए थे इधर उधर अच्छा चार मुख से चार वेद निकला था ना वो मन थोड़ा फैले थे उसको नहीं किया था बाद में अतर ऋषि ने बाद में किया बाद में तो इसलिए वो दक्ष प्रजा बा, मानता था इन्होंने माना है इसलिए हम नहीं मानेंगे ऐसा इसलिए त्रय सांख्या गीता में त्रय गुण ने सभी में तीन यही उल्लेख शंकराचार्य ने जो उपनिषदों का दिया नहीं माना है ऐसा नहीं उपलक्षण है बस इसलिए तीन का कारण ये मानते हैं उपलक्षण भगवान शंकर जी ने स्वीकार करने के बाद किसका किसकाचार्य नहीं, नहीं वो तो है साक्षात भगवान शंकर जी ने स्वीकाराचार्य है तो तो मानते हैं तो, मंत्र ब्राह्मण को ब्राह्मण को नहीं मानते आर्य समाज वाले है ना ब्राह्मण अतर्वेद में बहुत मंत्र भाग है उसमें ज्यादा काम्य कर्म ज्यादा है अतर्व वेद में है ना काम में कर्म का ज्यादा प्रयोग है अधिक से अधिक उसमें ज्यादा hmm. तो ये बता रहे त्रिविधा मंत्र बोलो तीन प्रकार का वेद हो गया hmm. दीक्षा का अर्थ कर रहे हैं मौंजादी लक्षण तो मौंजी बंधन आदि है ना hmm. आदि से और भी hmm. आदि शयन है ये जितने भी नियम hmm. ये दीक्षा तो मौंजादी लक्षण कर्तृ नियम विशेष मऊंजा बंधन आदि है ना यज्ञ कर्ता का एक नियम क्योंकि उसको, है उसको नियम लेना पड़ता है जी। उसके बाद ये खाना उसके बाद बड़े बडे उसके तंडिल शैन है और बिल्कुल पैदार व्रत करे ऐसा आता अल्पहार आदि करके विशेष माना है ब्रह्मचार्य उस समय में करके तो इसलिए कर्त नियम विशेषा यज्ञाश्च उसका अर्थ कर रहे हैं सर्वे अग्निहोत्रादया जितने भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्म है ना ये सारे लेना उपलक्षण इसलिए बोल रहे हैं मुख्य रूप से सौत है ना सूची बोल रहे है यहाँ यज्ञ और आग एक करके बोल रहे हैं जैसा निगम और आधा निगम को एक करके करके भी निगम भी बोला जाता है आगम भी बोलते अंतर है आगम अलग है निगम निगम आगम है भगवान शंकर जी ने पार्वती आगतम गतम मतम आगम आगत पंचवक्ता तो गिरीजानने मत वासुदेवशा तस्मागम उच्य अग्निहोत्राद्य के अंतर कर रहे सयूप सयूप बोलते सहित जो यज्ञ है ना जी वो क्रतु हो गया स्तूप लगा मतलब यूप मतलब वहाँ पशु को बांधने के लिए के पास एक लगाते खम्बा तो इतना बढ़िया चमकीला बनाते हैं उसको बोलते है आदित्य यूपो कहा गया मतलब यूप कैसा है आदित्य लगा लगा चमकाते और उसको सुंदर ऊपर बना भी देते वो गुलार का भी बनाते हैं अलग अलग फल के खैर का बनाते है पलाश का अलग अलग माना है तो ये पता करता वो बोलते सयूप यूप होते पशु को बांधने के लिए दक्षिणाच दक्षिण का अर्थ कर रहे हैं। एक सर्वा स्वा एक गाय से लेकर सर्वस्व दान पर्यंत जैसे वाजस््रव ने किया था, था सर्वस्व दान दिया था ऐसी गाय जगद तृण दुग्ध दोहा तो सर्वस्व दान में विश्वजित एक याग होता है, राजा की है।, है नहीं विश्वजित याग होता है ना इसमें सर्वस्व दान दिया है सभी यज्ञ में विश्वजित याग होता है उसमें सर्वस्व दान देता है तो बोल रहे एक गाय से लेकर पूरा परिसमानता सर्वम स्वानता संवत्सर का अर्थ है काला संवत्सर का मतलब काल काल का क्या आवश्यकता है बोलो कर्मांग काल भी क्या है कर्म का अंग है क्योंकि काल के बिना विशेष कर्म नहीं कर सकते तिथि होती है ना अमुक तिथि में अमुक नक्षत्र में विशेष होता है तो इसलिए बोल रहे काला कर्त कर रहे संवत्त कर, काला कर्मां कालापादकर्त करे तर्म फल अभूता उस यजमान को जो कर्म का फल मिल रहे हैं हाँ। जैसे लोक हो गया हाँ ऐसे तो बहुत लोग है ते विशिष्यंत कौन लोग है बता रहे हैं विशेष रूप से विशिष्यंते उन लोगों को गिना रहे हाँ। मतलब कर्म फल का भोग्य फल भोगने का वो लोग बता रहे सोमो यत्रा येशु यहाँ ये पवती जहाँ सोम बोलते चंद्रमा पवित्र करता है अतः पवित्र कर रहे हैं अतः प्रकाशित कर रहे हैं ऐसा लोक लोकेशु पवती बोलते पुनाति पवन धातु लोकाने अत्र येषु सूर्य तपति और वो लोग है जहाँ सूर्य तप रहे चत्य ये दो लोक हो गया वाष्यकार बोले दक्षिणायण उत्तरायण मार्ग द्वया गम्यक्षिणाय सोम शब्द से लेना दक्षिणायन से जाने वाला सूर्य शब्द से लेना उत्तरायण मार्ग से क्योंकि तो आदित्य वही विष्णु हिरण्यगर्भ गर्भ आदित्य बनता हिरण्यगर्भ गर्भ एक कर्मी हो गया और उपासना उनके लिए उपासक के लिए हो गया आदित्य हिरण्य आदित्य शब्द से लेना उत्तरायण हो गया या तो उत्तरायण कहिए कहिए अथवादि कही पक्ष मार्ग मार। बोलते है अथवा देवयान मार्ग देवयान उत्तरायण अर्चिरादि उत्तरायण दक्षिणादि और उसको बोलते हैं धूम आदि धूम आदि मार्ग अर्चिरादि वो तो ये दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग दया चंद्र शब्द से उपलक्षित हो गया दक्षिणायन सोम तो, सूर्य शब्द से ले हो गया उत्तर उत्तरायण विद्वत अविद्व एक विद्वान हो गया अतः उपासक विद्वान का मतलब वो नहीं तत्वित तो नहीं लेना अत उपासक विद्या कहा है ना उपासक मतलब आंग्रोपासक लेना है प्रतिक उपासक नहीं न तो प्रतीक है ब्रह्मसूत्र में प्रतीक उपासक नहीं जाता है। माने जो आप वापस आने वाले हैं कौन आंग्रोपासक नहीं आंग्रोपासक कोई भी लेजिए अच्छा आंगुरोपासक में वापस नहीं आते प्रतीक उपासक में केवल अभी कहते हैं ना पंचाग्नि प्रतीक उपासक में ब्रह्मलोक में जाने वाले दो ही बाकी कोई प्रतीक नहीं जाते प्रतीक है ना तो दो प्रतीक उपासना में ले जाती एक पंचाग्नि उपासना ये ना दो लोग परजन्य है और उसके बाद पृथ्वी पुरुष रोषित पाँच आदमी ये जो उपासना करते हैं ये ब्रह्मलोक में जाएंगे वापस आएंगे एक और ओंकार की उपासना भी प्रतीक उपासना है वो भी ब्रह्मलोक जाते हैं वो वापस नहीं आते, नहीं आते।, नहीं आते। तो अभी यहाँ बोल दे प्रतीक में तो जाते नहीं ब्रह्म में तो ये कैसा आप बोल रहे हैं श्रुति प्रमाण है श्रुति बोले ये दो प्रतीक उपासक हैं ब्रह्मलोक, बाकी कोई नहीं जाते। हाँ आंग्रो उपासन तो ब्रह्मलोक लोक में तत्त देवता के लोकों में जाते हैं फल मिलेगा तत्त को मिलेगा फल कुछ में? उन फलों के उन, दे, उन, -उन देवताओं के लोकों में जाएंगे और आंग्रो उपासक हैं तो ब्रह्म में जाए बस तारतम्य हो जाएगा साष्टी होगा सामिप्य होगा सारुप्य अलग अलग होगा चार पाँच है आंग्रह में उपासना के तारतम्य से बजा गया तो इसलिए हम विद्वात का मतलब उपासक जैसा वहाँ है ना ईशावास्य में नुँ। अविद्या अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्यम अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृत अविद्या मतलब कर्म, विद्या का मतलब उपासना विद्वत् मतलब उपासक अथवा समुच्चय दोनों लेना या तो उपासक अथवा उपासना और कर्म करने वाला दोनों समुचय हाँ दोनों अविद्वार अविद्वान केवल कर्म जी तो कर्त ही फला भूता अविद्वान रूप कर्ता का फल हो गया सोम लोक और विद्वान कर्ता का फल हो गया सूर्य सूर्योक ब्रह्मलोक ऐसा प्राप्त करते सबको उन्होंने उत्पन्न किया ओम पूर्ण मधा पू